अभ्यक्षा कचिस्माुभोजना आराध्यन् मंत्रयम अभ्यसन इडपति Will, will, will तदप शनावया जपंत ब्रह्म परम ते पुस्त्र महत तप तदूपस जपंतो तदूपस्पर्शनाधुतमलाशया जप्रह्मतत्र महतपा के उपस्पर्शनाद जल में नियमित स्नान करने में नियमित स्नान करने से एवं निसंदेह विनिर्धुत पूर्णतया शुद्ध हुए मल आशया हृदय के भीतर की सारी धूल से जपन्ता, कीर्तन करते या गुनगुनाते हुए ब्रह्म ऊं से शुरू से शुरू होने वाले मंत्र यथा ऊ तष्ण परम पदम सदा पश्ति सूरया परम चरम लक्ष्य तेपु संपन्न किया तत्र तहा महत् महान तपाह तपस्या अनुवाद और तात्पर्यशील प्रपात के द्वारा नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली को ही पहले टोली की ही तरह तपस्या की उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदय रिधे, उनके हृदयों की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्या की तात्पर्य प्रत्येक वैदिक मंत्र ब्रह्म कहलाता है क्योंकि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम या ओंकार ब्रह्माक्षर होता है उदाहरार्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रणवा सर्व वेदेशु सारे वैदिक मंत्रों में मेरा प्रतिनिधित्व प्रणव या ओंकार द्वारा होता है इस तरह ओमकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण कृष्ण के नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण है इसमें कोई अंतर नहीं है कोई चाहे ओमकार उच्चारण करे या भगवान को कृष्ण कहकर संबोधित करे अर्थ एक सा होता है किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह संतुति यह संस्तुति की है कि इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए यद्यपि हरे कृष्ण तथा ओमकार से प्रसन्न होने वाले वैदिक मंत्रों में कोई अंतर नहीं है किंतु इस युग के आध्यात्मिक आंदोलन के नायक श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि मनुष्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसी मंत्र का कीर्तन करें <laughs> तो अपने परम आराध्या श्रील गुरुदेव के चरण में प्रणाम करते हुए शील प्रोपात जी के चरण छर्ण में करते के प्रणाम करते हुए श्रील गोनीता श्री श्री सीताराम लक्ष्मण के चरण प्रणाम करते हुए और आप सभी वैष्णव के प्रणाम चरण प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आज अक्षय तृतीया का दिन है और मेरा प्रयास है कि अक्षय तृतीया चंदन यात्रा की तो महिमा को गाने का प्रयास करूं तो आप सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए <coughs> ओम अज्ञानति मिरांध्या शलाखया चक्षुर्णील ये न श्री गुरव नम वंदेअं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाश सागरजात सहगन लघुनाथन्वीता सजीव सावधनसहिम कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा सहगना ललिता श्री विशाखावताश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाक राधाका नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभासुते देवी प्रणमा हरिप्रि निनंदम नौमी सर्वानंदक हरीनामादूता शिरोमणि आनंदलीमय विग्रहाय हेमाब दी छविंदराय तस्मे महाप्रेमरसाद चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते Hey, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत ग्रधाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे तो आज के दिन की महिमा इतनी विशेष है कि पंद्रह मिनट तो महिमा गाने में चले मतलब बताने के लिए कि आज की कौन कौन से दिन आज कौन कौन सी घटनाएं आज के दिन घटी थी इसी इसी चीजों को बताने 15 मिनट जाएंगे तो कृपया ध्यान से सुनिएगा <coughs> जगन्नाथपुरी में 21 इक, अः वैसे तो बयालीस दिन का चंद्र यात्रा होती है वहां पे लेकिन 21 दिन के चंद्र यात्रा के पर्व की आज शुरुआत होती है आज ही के दिन त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी आज ही के दिन गंगा जी धरती पर प्रकट हुई थी और आज का दिन इतना शुभ है कि वैसे दिन तो कुछ दिन शुभ होते हैं कुछ मुहूर्त शुभ होता है लेकिन आज का पूरा दिन ही शुभ है आज किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी तरह का मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आज का पूरा दिन बहुत ही शुभ कोई भी कार्य करने के लिए शुभ है और लेकिन विशेष करके भगवान का नाम जब <coughs> भगवत कीर्तन कथा कथा श्रवन कीर्तन ये करने ये करने में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए क्योंकि इसका जो फल है वो हज़ारों गुना मिलेगा माधव वैष्णव संप्रदाय के अनुसार आज भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है और भगवान श्री नरनारायण ऋषि नर का भी प्राकट्य दिवस है और भगवान श्री हयाग्रीव का भी आज प्राकट्य दिवस है श्री विजयध्वज तीर्थ जो एक संप्रदाय के आचार्य हैं शिला प्रपा जी उन काफ़ी बार उनके अपने कमेंट्री में टीका में उनका उल्लेख करते हैं तो आज उनका तिरोभाव दिन है वे अपने श्रीमद भागवत पर टीका के लिए बहुत विख्यात है और ये पेजावर मठ के छठे पीठाधिपति है आज के दिन ही भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था और श्री कृष्ण मठ द्वारा वो अक्षय पात्र जो द्रौपदी को मिला था माध्वाचार्य जी के पास माध्वाचार्य ने अपने अनुयायियों को दिया था तो आज श्री कृष्ण मठ में उसी अक्षय पात्र की आज विशेष रूप से पूजा होती है पूजा तो रोज होती है लेकिन आज विशेष रूप से उसकी महिमा गाकर आज उसकी पूजा की जाती है इसका अर्थ है कि अक्षय पात्र आज भी माधव संप्रदाय में उपस्थित है तीर्थ स्नान अधिक से अधिक जब करना और जौ के पदार्थों बैर बारली कहते हैं ज्यो के पदार्थों का आज भगवान को विशेष भोग लगाया जाता है आज के दिन आज के इस त्यौहार को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न को इस पर्व को मनाने का आदेश दिया था क्योंकि वैशाख के महीने में वैशाख के महीने में बहुत गर्मी होती है और भगवान तापग्रस्त हो जाते हैं इसलिए भगवान जगन्नाथ ने महाराज इंद्रद्युम्न को कहा था कि मेरे पूरे संपूर्ण शरीर पर चंदन से लेप कीजिए लेकिन मेरी दो आँखें छोड़ दीजिएगा तो महाराज आज Uh, उस उस समय से आज तक भगवान जगन्नाथ के पूर्ण शरीर में पूर्ण श्रेयंग पर चंदन लेप किया जाता है और दो आंख भगवान दूसरों के दर्शन करने के लिए छोड़ देते हैं वेदों के अनुसार आज ही के दिन वेद जी और गणेश जी ने मिलकर महाभारत लिखना प्रारंभ किया था यहाँ पर पीछे जो फोटो है वह आज ही का दिन है महाभारत में कथा आती है कि पांडव जब अज्ञातवास में थे उस समय वे अपना अज्ञातवास राजा विराट के प्रदेश में बिता रहे थे और जब जब उनका जो सेनापति था कीचक उसने जब द्रौपदी के साथ दुस्साहस किया था फिर भीम ने क्रोध में आकर उसका वध कर दिया इससे क्योंकि कीचक का जो वध है वो सिर्फ तीन या चार लोग संसार में कर सकते थे एक तो भीष्म बितामा थे एक तो कर्ण था और एक भीम था और और भी कोई है लेकिन जो राजा विराट थे वो समझ गए कि निश्चित रूप से ये भीम होना चाहिए और ये भीम है तो सारे पांडव यही होने चाहिए तो हर्ष और गर्व हुआ उसे अप, अपने सेनापति किचक की मृत्यु का तो उसको कुछ असर नहीं पड़ा लेकिन वो इतना हर्ष और गर्वित हो गया कि उसने अपने आप को महाराज युदीष्विर के चरणों में समर्पित किया और कहा कि हे पांडव हे पांडव जन्म अपने आप अपने ओरिजिनल वेश में आई है अब आपको दास बनकर रहने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं आप अपने ओरिजिनल वेश में आकर आप स्वच्छंद रूप से विहार कीजिए तो पांडविता हुई वो, वो हमेशा एकत्रित एक रहे जहाँ पांडव उपस्थित हो जैसे पांडव जैसे महाजन उपस्थित तो तो हो वहां पर तो कृष्ण चर्चा होगी ही क्योंकि पांडव और कृष्ण का था अभिन्न है पांडव और भगवान कृष्ण का जीवन है वो एकदम अभिन्न है तो एक बार जब कृष्ण कृष्ण की कथा सुनते रहते थे वैसे भी स्वाभाविक महाराज विराट जो थे, थे, वो भगवान से प्रेम करते थे। और पांडवों की संगति प्राप्त कर उनका प्रेम बढ़ गया और एक बार महाराज युधिष्ठिर के चरणों में उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की कही कि हे महाराज युधिष्ठ कृपा करके मुझे कृष्ण और बलराम के दर्शन करने हैं तो महाराज जुषिष्ठ प्रसन्न होकर कहे ठीक क्या ठीक है आप चंदन यात्रा हुँ? आप अब भगवान के लिए प्रचुर मात्रा में चंदन लाइए और उनकी नौका विहार की व्यवस्था कीजिए और उनके नौ और उनके नौका विहार की व्यवस्था कीजिएगा तो महाराज युधिष्ठिर के आज्ञा पाकर राजा विराट ने वो सारी व्यवस्था कर दी चंदन प्रचुर मात्रा में चंदन लाया और भगवान के लिए एक छोटा छोटे से सरोवर में चंदन यात्रा हो इसलिए व्यवस्था उनकी नौका विहार हो इसलिए उनकी व्यवस्था कर दी और महाराज पांडवों की कृपा से और महाराज जो राजा ययाति है सॉरी राजा विराट है उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां पर कृष्ण बलराम वहां पर उपस्थित हो गए और कृष्ण बलराम को उपस्थित देखकर राजा विराट को आनंदित हुआ और और उन्होंने भगवान को चंदन लेप किया और उन्होंने एक नौ जो सरोवर बनाया था उसमें खुद राजा ने भगवान की नौका विहार की यात्रा की तो इसी इसी घटना को स्मरण करते हुए जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को ये आदेश दिया था कि कि हे इंद्रद्युम्न वो जो घटना हुई तो मैं उससे इतना इतना प्रसन्न हूँ इतना खुश हूँ कि मुझे च, आ चंदन चंदन चाहने की च, चंदन लगाना चाहता हूँ मैं तो है इंद्रद्युम्न कृपा करके आ, मेरे लिए प्रचुर मात्रा में चंदन की व्यवस्था करो और मंदिर के भीतर एक सरोवर बनाओ जिसमें मैं नौका मैं अपनी नौका विहार कर सकूँ तो महाराज इंद्रदुम्न ने वो जो उत्सव था ये पर्व था ये इसकी शुरुआत कर दी आज ही के दिन जगन्नाथ पूरी पुरी की जो रथ यात्रा होती है उसके जो रथ बनने हैं वो आज से शुरू होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता की आज्ञा पाकर निराचल में रहने के लिए तैयार हो गए वास्तव में उनकी इच्छा थी कि वो नीलाचल में रहे लेकिन माता की आज्ञा में आज्ञा का बहाना करके चैतन्य महाप्रभु अपने नित्यानंद रू और, और दो परिकरों के साथ जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े और रास्ते में वे गोपीनाथ वे रेमुना पहुँचे क्योंकि पुरी जाने के रास्ते में रेमुना आता है और वे वहाँ पर रुक गए और वहाँ पर उन्होंने गोपीनाथ जी के शीर जो क्षीर बनती थी उसको चखा और क्षेर खाते खाते उनको ईश्वरपुरी ने उनको एक कथा सुनाई थी उसका स्मरण होया वो भी चंदन यात्रा के संबंधित ही है इसलिए मैं आज उस कथा का वर्णन करूंगा चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में प्रसंग आता है चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि एक बार माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी वृंदावन भ्रमण करते करते गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन में गिरिरा की परिक्रमा करने के बाद गोविंद कुंड के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गोविंद कुंड में स्नान इत्यादि करके माधवेन्द्रपुरी संध्यावंदन करने लगे और संध्यावंदन कर रहे थे कि उसी समय एक एक छोटा सा बालक उनके पास आता है कहता है कि हे माधव हे माधवेंद्रपुरी ठाकुर तुम उपास ही करते रहते हो हु? ये दूध पियो हुँ? और अपने तृष्णा को शांत करो और माधेद्रपुरी ठाकुर उस बालक की सुंदरता देखकर इतने विस्मित हुए कि इतना सुंदर बालक और माधेंद्रपुरी इतने चकित हुए कि मैं तो भगवान कृष्ण के अलावा मेरी मती की जाति नहीं लेकिन यहाँ पर इस ये बालक से मैं इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूँ और ये अयाच ये इनका कुछ व्रत था कि मैं आज कुछ खाऊँगा नहीं कुछ पीऊँगा नहीं तो इन्होंने बालक की बात जैसी बालक ने दूध दिया तो बालक ने पी लिया और वो दूध इतना दिव्य था कि वो दूध पीकर उनमें प्रेम उन्माद हो गया हुँ? और माधवेंद्र पूरी समाधि से माधव्र तुम कौन हो और कहा से आए हो तो बालक ने कहा कि मैं इसी आसपास के गांव गांव का हूँ और मैं यहाँ पर गवे चराता रहता हूँ तो मेरी मेरी माँ नहीं तो उस बालक ने कहा कि आ, यहाँ पर कुछ स्त्री गोविंद कुंड पानी भरने आई थी उन स्त्रियों ने मुझसे कहा कि एक बाबा वहां पर बैठे बेचारे भूखे पैसा लग रहा है तुम जाके उनको दूध दे दिया इसलिए मैं उनकी बात मानकर आपको दूध देने आ गया तो आप दूध पीजिए। मैं बाद में आकर आपसे ये पात्र ले जाऊंगा तो जब वो बालक चला गया तो माधवेंद्रपुरी ठाकुर उस, उस बालक की विरह में रोने लग गए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वीरह किस बात का बालक कौन था और ये ये विचार करते कर रात्रि हो गई और माधवेंद्रपुरी को नींद आ गई वो सो गए और जब वे उठे सो गए तो उनको एक स्वप्न स्वप्न पड़ा और स्वप्न में वही बालक जिसका वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएगा और ये पात्र ले जाएगा वही बालक सपने में आया और उनको हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गया एक कुंज के पास और कहा hey, है माधव हे माधव मैं मैं इस कुंज में रहता हूं मेरा नाम गोपाल है मैं इस कुंज में रहता और कितने दिनों से मैं इस जमीन के अंदर गड़ा हुआ हूं और जानते हो माधव मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि, कि तुम कब आओगे और मुझे इस कुंज से निकालोगे और मेरी पूजा की स्थापना मेरी मेरी पूजा करोगे हे माधव तो जल्दी आकर मुझे यहाँ इसमें से निकालो तो माधव तो इस गोपाल की जो सपना गोपाल का जो स्वप्न गिरा उससे उनका उसकी नींद टूट गई माधवेंद्रपुरी की नींद टूट गई और दूसरे दिन गाँव में गए और गाँव में माधवंद्रपुरी ने अपना जो स्वप्न गोपाल जी ने बताया उसका वर्णन कर दिया और सारे गाँव वालों के साथ वे उस कुंज की तरफ गए और उस कुंज से श्री गोपाल जी को बाहर निकाला हुँ? और गोपाल जी को अच्छे से गोविंद कुंड से हजारों हजारों लीटर पानी लेकर आके उनको स्नान करवाया गया और उनको शीतलता दी गई और उनको गिरिराज जी के ऊपर ही एक शिला पर उनको स्थापित किया गया और माधवेंद्रपुरी ने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी अब पूजा प्रारंभ हो गई तो गोपाल जी दोबारा एक दोबारा एक, एक बार फिर माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि माधव मैं बहुत दिन से ना जमीन के अंदर गड़ा हुआ था और बहुत दिन से मुझे गर्मी लग रही थी तो तुम्हारे तुम तो रोज मुझे तेल से मसाज करते हो ठंडा पानी से मुझे ये करते हो लेकिन मेरी जो गर्मी है मेरा जो ताप है वो जा नहीं रहा है इसलिए माधव जगन्नाथपुरी जाओ न? और मेरे लिए मलयिरी का चंदन जो जगन्नाथ जी इस्तेमाल करते हैं ना वो ले आओ न? तो माधवेंद्रपुरी तो प्रसन्न हुए कि भगवान भगवान कुछ मांग रहे हैं जब बलि महाराज के पास भगवान जो छोटे से वामन भगवान गए थे तो शु, शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये महावीर भगवान विष्णु हैं और तुरंत शुक्राचार्य जी ने बता दिया बलि महाराज है बलि ये विष्णु है ये तुम्हारे सारे संपत्ति सब कुछ लेने ले, तुमको भिखारी बनाने आया है तो बली कहे कि शुक्राचार्य जी भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं शुक्रा भगवान मुझसे कुछ मांग रहा है मैं उनको ना दू ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसके लिए मुझे आपके इसके लिए मुझे आपकी अवज्ञा करनी पड़े तो भी मैं करूंगा और शुक्राचार्य जी की अवज्ञा करके अपने गुरुदेव की अवज्ञा करके शुक्राचार्य जी की क्योंकि वो भगवान की सेवा को रोक रहे थे और शुक्राचार्य जी की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए इन्होंने भगवान विष्णु को अपना सब कुछ दे दिया तो यहाँ पर, पर माधवेंद्रपुरी इतने हर्षित होगी कि भगवान मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो तुरंत बिना किसी सोच विचार की है माधवंद्रपुरी गोपाल जी की सेवा को गोपाल जी की जो सेवा आज तक जो चल रही थी चल रही थी उसको अपने दो बंगाली शिष्यों सौंप कर उनको सारी विधि समझाकर चंदन लाने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े और जगन्नाथपुरी कोई पास में नहीं था हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करनी पड़ती थी हजारों किलोमीटर और लेकिन भगवान की भगवान भगवान के भगवान के प्रेम भगवान के लिए प्रेम के लिए माधवेंद्रपुरी ने इतनी बड़ी जो यात्रा थी वो तय कर ली हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर ली उसके बाद जब रास्ते में वे भी रेमुना पहुंचे वे रेमुना पहुंचे और रेमुना में उन्होंने गोपीनाथ जी की जिस थाट भाट से सेवा होती थी वो देख ली और एक विशेष पदार्थ पुजारी ने बताया कि गोपीनाथ जी के लिए एक विशेष पदार्थ बनता है क्षीर बनती है तो माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति के थे मतलब बिना वो मांगते नहीं किसी से अगर भगवान की कृपा से अगर कुछ प्राप्त हो जाए स्वाभाविक रूप से तो ही उसको स्वीकार करते थे लेकिन वो कभी मांगते नहीं थे किसी से तो इस वृत्ति के थे लेकिन फिर भी ऐसे माधवेंद्रपुरी के हृदय में इच्छा हो गई कि इस क्षीर को थोड़ा चक लिया जाए क्यों क्योंकि इस क्षीर को चक कर, मैं ऐसी क्षीर अपने गोपाल जी के लिए बनाऊँगा देखिए कि इस तरह से माधेन्द्रपुरी का प्रेम झलक रहा है तो फिर फिर अच्छा फिर तुरंत माधव को स्मरण आया कि अरे मैं तो अयाचक वृत्ति मैंने तो व्रत लिया है कि मैं अयाचक वृत्ति का पालन करूंगा तो मैंने तो ये मैंने तो ये अपना व्रत भंग कर लिया इसलिए वो रोने लग गए और एक एक दुकान के बाहर एक दुकान के बाहर बैठकर अपना कीर्तन करने लग गए अब यहाँ पर गोपीनाथ जी भगवान अपने भक्त की इच्छा को जानते हुए समझते हुए रात को क्या होता था कि गोपीनाथ जी के पास बारह बर्तनों में क्षीर का भोग लगता था बारह बर्तनों में तो गोपीनाथ जी ने क्या किया एक शीर का जो बर्तन था वो अपने धोती के नीचे छुपा के रख दिया और जब सारा जो पुजारी आया तो उसने स्वाभाविक रूप से गिना तो नहीं कि कितने बर्तन हैं सारे बर्तनों को उठा के रख दिया ताकि सुबह उठ के उसको बांट बांटा सके बांट सके फिर गोपीनाथ जी ने उस पुजारी को स्वप्न दिया हरे कृष्णा प्रभु उठो जरा मैंने मे, अपने भक्त के लिए शीर चुरा के रखी है तो वो भक्त बाहर बैठे हुए हैं तो तुम कृपया करके जाकर उनको ये शीर दे दो तो तो ये पुजारी पहले तो सोचा कि यार भगवान ने शीर चुराई भगवान की चोरी करेंगे हुँ? तो फिर भी वो भगवान ने स्वप्न दिया इसलिए वो उठा स्नान किया और मंदिर खोला तो देखा सच में भगवान के धोती के पीछे एक शीर का मटका वहां पर था तो वहां पर भगवान को प्रणाम किया कहा प्रभु जो आपकी आज्ञा और शीर का मटका लाते हुए बाहर पड़े निकल पड़े और जोर जोर से चले माधवेंद्रपुरी कौन है माधवेंद्रपुरी कौन है तुम्हारे तुम्हारे जैसा भाग्यवान स्त्रीवन में कोई नहीं है क्योंकि और इच्छा रहे थे कि भगवान गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए शीर छुराई है कृपा करके आगे शीर ले लीजिये कृपा करके आगे शीर ले लीजिए तो वहां पर मैं माधवेंद्र हूँ तो इस तरह से माध्यम ने पूरा आवाज दिया और उन्होंने गोपीनाथ जी की मतलब तो उस सारी घटना को सुना और माधन में पूरी गदगद हो गए और उन्होंने वो शीर को ले लिया और खा उसका आस्वादन किया अभी इस इस इस सारी घटना जब हो गई तो सब जगह सब जगह मीडिया में आज तक जी न्यूज सब जगह बात फैल गई और सब जगह ये खबर फैलने लग गई कि बापरे भगवान ने इनके लिए एक शीर चुराई है सब जगह इनकी प्रतिष्ठा मान सम्मान सब सब जगह इनकी चर्चा होने लग गई फिर माधेन्द्रपुरी डर गए कि डर गए कि अगर यहां पर मैं रहूंगा तो लो, लोगों की भीड़ उमरेगी और वो सब कथाएं चलेंगी इससे अच्छा मैं यहां से निकल चलता हूं और ये जगन्नाथपुरी के लिए अपना जो वास्तविक कार्य था इनका जो कार्य था गोपाल जी के लिए चंदन लाना उसके लिए वो जगन्नाथपुरी चल पड़े लेकिन जब पूरी चले गए जब पूरी पहुंच गए तो माधवेंद्रपुरी पहुंचने से पहले उन वहां वहां के पांडवों को खबर पहुंच चुकी थी कि रेबुना के गोपीनाथ जी ने इनके लिए शीर चुराई है और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है कि मेरा नाम आज से होगा शीर चुरा गोपीनाथ तो इनकी महिमा पहले से ही पहुंच गई और जब माधवद्रपुरी वहां पर पहुंचे तो सारे पुरी का जो समाज था पांडवों का समाज था वो माधवद्रपुरी के चरणों में गिर पड़ा हम्म तो और पूछा कि माधवंद्रपुरी ठाकुर आपका क्या प्रयोजन है, माध, है जरा बताइए प्रयोजन क्या आपका तो उन्होंने अपना सारा अपने गोपाल जी की इच्छा व्यक्ति कहा कि मैं अपने गोपाल जी के लिए चंदन और कर्पूर लाने आया हूँ मेरे गोपाल जी को गर्मी लग रही है और मैं जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी को यहाँ पे मलयगिरी का चंदन लगता है वो चंदन गोपाल जी मांग रहे हैं तो राजा ने जब यह सुना कि गोपाल जी मांग रहे हैं तो राजा ने एक मन एक मन चंदन शायद वो 40, आ, किलो के आसपास कुछ होता है वो हाँ चालीस किलो ना चालीस किलो के आसपास कुछ होता है वो चंदन व, आ, गोपी माधेन्द्रपुरी जी को दे दिया और साथ ही साथ बहुत सारा कर्पूर भी दे दिया और दो सेवक दे दिए चंदन ढोने के लिए हु? और एक पत्र लिखकर दे दिया पत्र ये लिखकर दिया कि ये चंदन गोपाल जी का जा रहा है कृपा करके कोई भी अधिकारी किसी भी राज्य का हो तो ये आ, इनको रोका नहीं इनसे टैक्स ना वसूल करे हु? और माधोन्द्रपुरी बहुत प्रसन्नता के साथ कि गोपाल जी के लिए चंदन मिल गया है वो वो आगे चल पड़े और फिर आते हुए रेमुना आके रुक गए मतलब रास्ता तो वही था तो फिर आगे रेमुना में आ गए और रेमुना में आ गए तो इस बार उनको शीर मांगनी नहीं पड़ी पुजारी ने अपने आप ही लाकर उनको शीर दे दी और कहे कि प्रभु फिर से गोपीनाथ जी को कष्ट होगा चुराने के लिए इसलिए आप ले लीजिए फिर माधवंद्रपुरी जब माधवद्रपुरी ने शीर, शीर ली और उसी दिन रात को उसी दिन रात को वहीं पर उन्होंने विश्राम किया और विश्राम किया तो तीसरी बार गोपाल जी ने स्वप्न दिया और तीसरी बार गोपाल जी ने स्वप्न ये दिया कि प्रभु माधवेंद्र मुझे चंदन प्राप्त हो चुका है इसलिए इतना इतना भारी चंदन चालीस किलो चंदन यहाँ यहाँ पर लाने की कोई ब्रज में लाने की आवश्यकता नहीं है मुझमें और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है इसलिए माधवेंद्र गोपीनाथ जी को ही च, वो जो चंदन है उसको घिसो उसमें कर्पूर मिलाओ उसका लेप तैयार करो और गोपीनाथ जी को लगा दो अगर तुम गोपीनाथ जी को चंदन लगा दोगे तो मेरी मेरा ताप है वो मिट जाएगा क्योंकि मेरे मुझमें और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है तो इस तरह से आ, इस तरह से माधवेंद्र ने चैतन्य माधेन्द्रपुरी ने गोपाल की आज्ञा आज्ञा मानकर गोपीनाथ जी के लिए गोपीनाथ जी के लिए चंदन घिसना और कर्पूर मिलाकर उनका चंदन का लेप करना प्रारंभ कर दिया अब चैतन्य महाप्रभु ये जो गोपाल जी है जो बार बार माधेन्द्रपुरी के स्वप्न में आते हैं ये गोपाल जी कौन है जानते हैं जो श्रीनाथ जी जो जो श्रीनाथ जी है ना वो श्रीनाथ जी ही श्रीनाथ जी ही गोपाल जी है कालांदर के बाद गोपाल जी वहां से माँ वल्लभाचार्य जी के हाथों से गुजरात चले गए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु आदि लोगों से जो कथा सुन रहे थे वे कहते हैं कि जरा माधवेंद्रपुरी की प्रेम पराकाष्ठा परा पर विचार करना चाहिए हुँ? कि उनके चित्त में उनके चित्त में कितना अलौकिक प्रेम है हुँ? प्योर डिवोशनल सर्विस ये इतने परम विरक्त थे कि इतने विरक्त थे कि ग्राम में वार्ता हो जाए इसके बहस से एक सेक्रेटरी भी नहीं रखते थे कि उसके वो आएगा तो उसके साथ बिना मतलब की चर्चा हो जाएगी भगवान की कथा के व्यतिरिक्त कोई कोई बात हो जाएगी इसलिए माधवद्रपुरी कोई असिस्टेंट भी नहीं रखते थे और अकेले भ्रमण करते थे <clears throat> तो उसी माधवद्रपुरी ने गोपाल की इतने विरक्त थे और अयाचक वृत्ति के थे मतलब खा जब मिल जाए भगवान की कृपा तो ही खाते थे इतना कष्ट और इतना सब माधेन्द्रपुरी वैसे उठाते थे, थे और जब गोपाल की आज्ञा मिली तो बिना हित की चाहट एक ही स्वप्न में उनके उनको आज्ञा मिली और उस एक उनकी आज्ञा मानकर गो, गोपाल जी के लिए वे चंदन लाने के लिए चल पड़े तो जब माधेन्द्रपुरी जब निकलते थे अः जब जगन्नाथपुरी से निकले थे तो उत्कल क्षेत्र के ही अधिकारी उनको रोका करते थे तो वो अपने राजा का पत्र दिखाते थे, थे कि देखिए पत्र है तो फिर उनको छोड़ा जाता था तो गोपाल जी ने विचार किया कि अरे आगे तो का राज्य है आगे कुछ समय जाने के बाद मुसलमानों का राज आएगा तो वहां पर तो दिक्कत करेंगे मेरा नाम सुनते ही ये लोग तो माधव्रपुरी को कष्ट हो सकता है इसलिए गोपीनाथ इसलिए इसलिए गोपाल जी ने माधवद्रपुरी को स्वप्न दिया दया आकर की मुझे माधव्रपुरी से इतना कष्ट नहीं करवाना है कि वो इतने मलेच्छों के राजा से गुजरते हुए मेरे लिए चंदन लेकर आए और पता नहीं क्या होगा इसलिए भगवान गोपाल जी ने माधवरी को आदेश दे दिया कि वो चंदन गोपीनाथ जी को ही लगा देना तो महाप्रभु कहते हैं कि प्रगाढ़ यही स्वभाव आचार नीचे विग्नादि ना करे विचार प्रगाढ़ प्रेम का यह स्वभाव है कि व्यक्ति अपने दुख या विघ्नादि का विचार नहीं करता शिले प्रभा जी सत्तर साल की आयु के थे जब उन्होंने निर्णय किया कि मुझे विदेश में जाके प्रचार करना है ये इनका भगवान अपने अपने गुरु और भगवान के लिए प्रगाढ़ प्रेमी था कि उस, कि उस उनकी आज्ञा पालन करने के लिए श्रील प्रभा ने सत्तर साल की आयु में विदेश जाने का निर्णय किया और उसका फल है कि आज संपूर्ण विश्व भर में आज कृष्ण भावना का प्रचार हुआ है तो ये इनका प्रगाढ़ प्रेमी है जिस तरह से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभान वर्णन करते कि प्रगाढ़ यही स्वभाव आचार नीचे दुख विघ्न आदि ना करे विचार प्रभा ने अपने अपने ऊपर जो जो कष्ट होंगे अब विचार की स्थिति तो वही है माधवेंद्रपुरी राज्य में आए थे और यहाँ पे प्रभाशत्य देश में गए थे वहां पर जी को पता नहीं था कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कुछ पता नहीं था लेकिन प्रोपा जी ने अपने गुरुदेव के वस्तों पर पूरा विश्वास करते हुए चैतन्य महाप्रु की इच्छा को पूरा करने के लिए शिले प्रपा जी वहां पर गए और उन्होंने वहां पर कृष्ण भावना का प्रचार किया तो यही यही तारेम लोके दिखाई थे गोपाल तरी आज्ञा दिल चंदन आनी माधेंद्रपुरी के इसी प्रेम को दिखाने के लिए गोपाल ने उनको चंदन लाने की आज्ञा दी थी है कि नहीं विशेष बात कि उनकी उनके उनके प्रेम का उनकी जो भक्ति है उसका सर्वद्र प्रचार हो जाए और उससे क्या होगा कि माधवेंद्रपुरी जैसे ही हम लोग भी कृष्ण से प्रेम करें इसलिए भगवान भगवान ने माधेन्द्रपुरी को इतना बड़ा कार्य सौंपा था देखिए भगवान अभी धीरे धीरे हम लोग आज के श्लोक पर चलते हैं श्री भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं पाँच हजार साल पूर्व भी पाँच हज़ार साल पूर्व आए थे और हर युग में आते रहते हैं और विविध प्रकार की लीला करते रहते हैं तो किस लिए लीला करते हैं संसार में जो बद्ध जीव है वे उस लीला को देखेंगे न? सुनेंगे तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है भगवान की लीला कथाओं को जो हम सुनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं तो उसी तरह से वो वो वो लीला भगवान की आज भी चल रही है श्रीमद भागवत श्रीमद भागवत जब भगवान का प्राकटिक हुआ था जब भगवान अपने धाम में चले गए थे अपने परिवर्तनों के साथ तब श्रीमद भागवत रूप भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ था और श्रीमद भागवत साधुजन चर्चा करते रहते कथा करते रहते हैं और आज भी वही प्रभाव वही प्रभाव है जो भगवान पाँच साल पूर्व जो भगवान प्रकट हुए थे उस, उस समय जो उनकी कथा का प्रभाव लीला का प्रभाव था आज भी श्रीमद भागवत की जो कथा श्रवन कीर्तन करते हैं आज भी वही प्रभाव वही प्रभाव होता है जीव जो है वो भगवान की जब कृष्ण कथा सुनता है तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और अपना संसार बंधन को काट देता है तो यहां नारद जी भी तो यहां नारद जी जब दक्ष प्रजापति के जब शुरुआत में जब दक्ष प्रजापति ने इनको आदेश दिया अपने दस हजार पुत्रों को जाकर प्रजा प्रजा प्रजापति मतलब प्रजा का विस्तार करने के लिए प्रजा का विस्तार करने के लिए आप घोर तपस्या कीजिए और आपको जो बल मिलेगा तो उससे आप प्रजा की उत्पत्ति कीजिए तो ये आदेश पाकर इनके दस हजार पुत्र चले गए थे नारायण सरोवर के पास और नारायण सरोवर में जाकर इन्होंने तपस्या कर रहे थे भोगविलास के मतलब भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे तो नाराज जी पर दया आ गई और नाराज जी ने कृपा करके इनको भगवत प्राप्ति का रास्ता बता दिया अब ये दक्ष प्रजापति के पास जब एक खबर पहुंची कि नाराज जी ने जिस तरह से प्रहलाद ध्रुव पर कृपा कर दी थे नाराज जी ने उसी तरह से मेरे दस हजार पुत्रों पर भी कृपा कर दी और इनको विरक्त बना दिया भगवान का भक्त बना दिया तो दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए लेकिन ब्रह्मा जी ने आके दक्ष प्रजापति को समझा दिया अरे नाराजी है भाई उनका कार्य वही है जिस तरह से आपका कार्य प्रजा उत्पन्न करना है नाराजी का काम है वही, करना, वही काम करना कृष्ण कथा करना रहना जो भी बद्ध उनको मिलते रहते रास्ते में सबको उद्धार करते रहते हैं तो उनको क्यों तकलीफ उनसे उन, उन क्यों प्रभावित होता है आप अपना कार्य कीजिए वो अपना कार्य करेंगे तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी आगे के आगे का पालन करते हुए उन्होंने फिर से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया और एक हजार पुत्र एक हजार ने यह सुना कि मेरे दस हजार भाई नारायण सरोवर में जाकर भगवान की प्राप्ति कर लिए थे नाराद जी की कृपा से तो वो उन्होंने भी उसी उद्देश्य से मन में इसी उद्देश्य की अपने हम हमें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करना चाहिए तो वो उसी तरह नारायण सरोवर के पास चले गए और नारायण सरोवर के पास एक जो नारायण सरोवर में डुबकी मारकर बाहर आ गए और उन, उन, उनके चित्त पर इतना विशिष्ट प्रभाव हुआ कि उनका जो सारे हृदय की मलिन थी वो दूर हो गई और वे भी वहां पर उस स्थान पर प्रणव और ओमकार से, से प्रणव और ओमकार द्वारा जो मंत्र है उनकी उनका जब करने लगे गए तो तब आगे जाके नाराज जी भी आएंगे और उनका भी उद्धार करेंगे तो वे तो इस तरह से आज अक्षय तृतीया है और अधिक से अधिक जब करना चाहिए अधिक से अधिक भगवान की लीला कथाओं को सुनने का प्रयास करना चाहिए तो आज के इसके साथ मैं आज कथा का समाप्त करता हूं यदि किसी का प्रश्न है जिज्ञासा है आज के कथा के कथा तो पूछ सकता है। लिटरल अक्षय मतलब क्या कहते हैं हिंदी में कैसे अमर क्षय जिसका क्षय ही होता है और तृतीय मतलब तीसरा तीसरा दिन है आज का तो ये वैशाख महीने में आता है और इसका ये बहुत विशेष दिन है आज का कि कोई भी का, जिस तरह से हम लोग धाम में रहते हैं और धाम में रहने से कोई भी कार्य करेंगे भक्ति के संबंध में तो हजारों गुना बढ़ जाता है उसी तरह से ये किसी भी स्थान पर आज आज के दिन और अक्षय तृत्या के अंदर जब करेंगे कथा शवन करेंगे तो भगवान के लिए प्रेम जो है अधिक से अधिक बढ़ जाएगा इस ग्रह श्रेयतीमन रूप कुछ प्रश्न पूछना चाहता है या कमेंट देना चाहता है हरे कृष्णा, धन्यवाद आपने आक्षित की बहुत सुंदर जानकारी दी आपने कहा कि गोपाल जी राज गुजरात में नहीं है राजस्थान में है अच्छा राजस्थान में है, और... फिलहाल इस बार गुजरात छाया हुआ है पूरे भारत में इसलिए गुजरात निकल गया नहीं राजस्थान <laughs> में धन्यवाद रोजे हरे कृष्ण श्रीमदभागवत महापुराण की अक्षय तृतीया की श्रील प्रभु जी महाराज की